ब्रह्म विद्या उपनिषद यह उपनिषद कृष्ण से है। इसमें ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय और उसके स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या के रहस्यभूत प्रणव ब्रह्म का उल्लेख करते हुए प्रणव की चार मात्राओं की विवेचना है जीव का स्वरूप बंध मोक्ष का कारण हंस विद्या द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति सकल और निष्कल ब्रह्म का स्वरूप केवल शास्त्रीय ज्ञान एवं आचरण से पाप पुण्य की प्राप्ति प्रणव हंस का अनुसंधान ही प्रत्यक्ष यजन हंस मंत्र के अभ्यास से समाधि की प्राप्ति हंस योग का अभ्यास क्रम तथा हंस योगी द्वारा आत्मा के स्वरूप का चिंतन इत्यादि विषयों का क्रमशः विवेचन किया गया है ये सभी विषय ब्रह्म के तात्विक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं इसलिए इस उपनिषद की ब्रह्म विद्या यह संज्ञा सार्थक ही है शांति पाठ ओम सहना सहनौ भुन सहवीर्य करवा वह तेजस्वनावधतमस्तुमे शाति शांति शाति हरि ओम अथ ब्रह्म विद्योपनिषदुच्य प्रसाद्रह्मणस्त अद्भुत अद्भुतकण रहस्यम ब्रह्म विद्या या ध्रुवाग्नि अब ब्रह्म विद्या नामक उपनिषद का वर्णन करते हैं अद्भुत एवं श्रेष्ठ कर्म करने वाले विष्णु रूप परब्रह्म की कृपा से ध्रुवाग्नि अर्थात अटल अग्नि या ज्ञान के स्वरूप वाली ब्रह्म विद्या का रहस्य बताया जाता है ओम इतका क्षर ब्रह्म यदुक्त ब्रह्मवादि शरीरं तथ्य बक्षावी स्थानम काल तथा जिस प्रकार ब्रह्म को प्रणो के एक अक्षर ओम के रूप में ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा है उसी प्रकार उस ब्रह्म विद्या के शरीर स्थान एवं तीन काल का वर्णन करता हूँ ब्रह्म की अक्षरात्मक अभिव्यक्ति ओम से की जाती है इसलिए ऋषि यहाँ उसको स्पष्ट कर रहे हैं त्रद्वाश्रय प्रोक्ता लोका वेदाश्रयोजय तेसरो मात्रमात्र चयक्षर से शिव से तो उस ओंकार में तीन देवता तीन लोक तीन वेद ऋख यजु शाम और तीन अग्नियां हैं शिव शिवस्वरूप इस त्र्यक्षर की तीन और मात्राएं अकार उकार मकार और अनुस्वार है ऋग्ेदो गाप्यम चृथिवी ब्रह्म अकार से शरीर तो व्याख्या ब्रह्मवादि ब्रह्मज्ञानियों ने अकार का शरीर ऋग्वेद अग्नि पृथ्वी तत्व और ब्रह्मा को बदलाया है यजुर्वेदक्ष दक्षिणा तथा च विषुस्गवान्द उकार परीर्ति का मकार का शरीर यजुर्वेद दक्षिणाग्नि तत्व तथा भगवान विष्णु को बताया है श्यामेद तथा दौश्चाह्वनिस्त ईश्वर परमो तय मकार परिकीर्ति मकार का शरीर सामवेद अग्नि, दिलोक, ईश्वर और परम देव को कहा गया है सूर्यमंडल मध्य यकार शख मध्यग उकारश्चंद्रश्स मध्य व्यवस्थित मकारस्विशंकासो विध्रोभ विद्युत तेसरो मात्र तथा गेया सोम सूर्याग्निण शख के मध्यभाग की तरह अकार सूर्यमंडल के मध्य में प्रतिष्ठित है और चंद्रमा के सदृश उकार उसी चंद्रमंडल में स्थित है निर्धूम अर्थात धूम रहित अग्नि और विद्युत में भी अग्नि सदृश मकार प्रतिष्ठित है इस तरह से तीन मात्राओं को सूर्य चंद्र अग्नि के रूप में जानना चाहिए शिखा तो दीपसका तथ्म परिवर्तते अर्थमात्रा तथा गेया प्रणवश्यो परिस्थिता जिस तरह से दीपक की शिखा लौ ऊपर की ओर रहती है उसी तरह से प्रणव के ऊपर की अर्ध मात्रा की स्थिति को जानना चाहिए दीपक की लौ सदा ऊर्धमुखी होती है अनुस्वार नाशिका मूल मस्तिष्क के उच्च भाग में गुंजरित होता है इस मात्रा के कारण अओ माँ का संयुक्त स्वर ऊर्धोन्मुख होता है इसीलिए इसे ज्योति के अनुरूप कहा गया है पद्मसूत्र निभा सूक्षमा शिखा सा दृश्य से पर साड़ी सूर्यशंका सा सूर्य भिता परा दिवत सहसा नाड़ी भि चूर्धनी वरदर्वूताव्या वह शिखा अर्थात लौ पद्म के सदृश दृष्टिगोचर होती है सूर्य सृजिस्व नाडी सूर्य का भेदन करके तथा बहत्तर हजार नारियों का भेदन करके मुर्धा में प्रतिष्ठित होने वाली सभी प्राणियों को वरदान प्रदान करने वाली एवं सबको व्याप्त करके स्थित रहने वाली है कांस्य घंटा लिनादस्तु यथा लियंति ओंकारस्तु तथा योज शांतए सर्वमेक्षता कांस्य अर्थात तांबा तथा टीन से मिलकर बनी धातु निर्मित घंटे का शब्द जिस प्रकार शांति प्रदान करता हुआ विलीन हो जाता है उसी प्रकार ओंकार की साधना द्वारा सभी तरह की इच्छाएं शांत हो जाती है यस्मिन विलीयते शब्द तत्परम ब्रह्म गीयते घीय भी लीयते सोमृतत्वाय कल्पते जिस तत्व में शब्द विलीन हो जाता है उसे पर ब्रह्म कहा गया है जो बुद्धि ब्रह्म ब्रह्म में हो जाती है, है। वह अमृत स्वरूप स्वरूप कही गई आकाश, प्राण इतुक्त वाला वायु तेज तथा आकाश इन तीनों से जीव की उपमा दी जाती है इस जीव का प्रमाण आकार वाला बाल की नोक का सवा भाग अति सूक्ष्म कल्पित किया गया है नाभिस्था विश्व शुद्ध तत्व सुनिर्बल आदित्यमिव दीप्यम रश्मिखिलीव विश्वसंजक शुद्ध तत्व निर्बल स्वरूप नाभि प्रदेश अर्थात नाभिक न्यूक्लियस में प्रतिष्ठित है वह सूर्य के सदैश संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला और कल्याणकारी है सकारम च हकारम चीवो जपत सर्वदा नाभिरंधातम विषय व्याप्तिवर्जित जीव श्वासोच्छ्वास के रूप में सकार और हकार सोहम का जप सर्वदा करता है इसके प्रभाव से वह जीव नाभिरंध से उत्क्रमण करता रहता है और इसे किसी प्रकार के विषय व्याप्त नहीं करते तेरेदम निष्कलम विद्या सर्प्रिय तथा तो कारणेनात्मना युक्त प्राणा जाम शुग्ध से मत कर निकाले गए घृत की भांति उस निष्कल कलारहित सबके कारण रूप आत्म आत्मतत्व को प्राण के पांच आयामों द्वारा जाना जाता है देह के पांचों तत्वों में प्राण तत्व प्रवाहित होते हैं इन पांचों में प्रवाहित प्राण के पांच आजाम माने गए हैं चतुष्कला समाक्तो भ्राम स्थित गोलकस्तु यदाते क्षीरदंडे न जिस प्रकार मथने वाले दंड से दुग्ध को मथा जाता है उसी प्रकार चार कलाओं से युक्त हृदय में स्थित प्राण तत्व को श्वास प्रश्वास को शरीर में भ्रमण कराया जाता है वसते शीघ्र अविश्राम तम महा खग जीव जीवस्तावन निष्कलता इस शरीर में शीघ्रगामी महापक्षी खगरूपी जीव विश्राम न करता हुआ निवास करता है जब श्वास रुक जाता है तब जीव निष्कल कला रहित जाता है ऋषि ने हृदय को चार कलाओं विभागों वाला कहा है वर्तमान शरीर विज्ञानी भी इसे बाएं एवं दाएं आरिकल तथा बाएं एवं दाएं वेट्रिकल इन चार भागों में ही बटा हुआ मानते हैं